ओम ज्ञानतिमरंधश्ञाजनशलाकक्षुरमील तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभी भूतले स्वयं रूप कदम ददा स्वदाश मंदेह श्रीगुरा श्रीयुतापकमल श्रीगुर वैष्णवा च्री सागर जाता सहगना सजीवम् परिजन कृष्ण चैतन्य साइतावूता पिजन कृष्ण श्रीराधापादान सहगना ललिता श्रीवुशा कांधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाका नमस्ते भक्त कांचनगौराी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिय कल्पतरु नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निद्यानंदिवासिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे commence, हरे commence, हरे, commence, consoles, हरे Remember, maturity, राम हरे राम राम राम हरे कृष्ण हम एक विशेष स्थान में हैं। शुरुआत से खराब है तो भौतिक जगत की हर जो चीज़ है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते वो कभी कभी बीच में धोखा दे देती है। क्या करती है शुरुआत में हम उस पर बहुत विश्वास करते हैं लेकिन कुछ समय बीतता है तो हम धोखा खाते हैं तो ये मटेरियल नेचर है तो ये जो गीत है आत्मनिवेदन तुया पदे करी हई नु परम सुखी दुख दूर गे चिंता ना रहिला चौदी के आनंद देखी तो भक्तिनोद ठाकुर इस गीत में आत्मनिवेदन की व्याख्या करते हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में यदि कोई व्यक्ति भगवत चरणों में आत्मसमर्पण करता है आत्मनिवेदन करता है तो वही व्यक्ति परम सुख की प्राप्ति कर सकता है तो हम जो परमानंद परम सुख शांति आदि का नाम सुनते हैं तो वो तभी संभव है जब हम बलि महाराज के समान आत्मनिवेदन करेंगे आत्मनिवेदन कोई छोटी चीज़ नहीं है शरणागति का सर्वोच्च स्थान है आत्मनिवेदन तो ये होगा तभी क्या होगा दुख दुरे गेल चिंता ना रही चौदह के आनंद देखी आत्मनिवेदन से ही सारे दुखों की समाप्ति होगी और भौतिक चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे और चौदह के चारों ओर दिव्य आनंद की अनुभूति होगी तो हर गीतों में लगभग एक ही चीज़ पर जोर दिया गया है कि भगवान ही केवल हमारे एकमेव आश्रय हैं भगवान ही भगवान के चरण कमल ही हमारे धन है या शरणागति के स्थान है तो यात्राओं में जाने का ये प्रमुख उद्देश्य है कि हर रोज जो हमारा बीतता है हम एक एक कदम आगे यात्रा में कैसे जाता है व्यक्ति हाँ पदयात्रक और कौन कौन सी यात्राएं है होती हैं पदयात्रा है रथ यात्रा है, है और हाँ दोल यात्रा गौर पूर्णिमा के समय दोल यात्रा दोल मीन्स भगवान उड़ीसा बंगाल में सारे जो कृष्णा राधा कृष्ण विग्रह गौरनीता सब आते हैं बाहर घर से और फिर आपस में मिलते हैं गांव में और उनको दोल यात्रा कहते हैं उस लीला को शोभा यात्रा और झुलन यात्रा झूलन यात्रा और और कोई यात्रा स्नान यात्रा बोल जन्म और मरण की यात्रा और कार्तिक यात्रा बुद्धिमान है सबसे तो चंदन यात्रा भी आ रही है मई में अक्षेत्र तीर्थ यात्रा तो बहुत सारी यात्राएं हैं तो मैं हमेशा यात्रा में जाता हूं तो कुछ चीज़ों को रिपीट करते रहता हूं एक है यात्रा शब्द तो यात्रा हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी जन्म मरण की जो यात्रा है उस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए कौन सा स्टॉप हम लिखते हैं तो फुल स्टॉप देते हैं क्या कभी कभी देते हैं वैसे तो, तो आजकल पता ही नहीं कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है तो जन्म मरन की जो यात्रा हम ऑलरेडी कब से कर रहे हैं कब से कर रहे हैं अनादि कर्म फले इस, इसका शुरुआत भी है अनादि तो अनादि बहिर्मुख जीव भोगवाछा करे जब से हमने कृष्ण से बहिर्मुख होकर भोग हो की इच्छा की है तब से हमारी यात्रा शुरू हो गई है तो यात्राओं में निकले हम लेकिन वो यात्रा कृष्ण से दूर होने की यात्रा है लेकिन अभी जो यात्रा कर रहे हैं वो कृष्ण के पास जाने के लिए कर रहे हैं तो ऐसे कई स्थानों का भ्रमण करते करते हम जयपुर में आए जयपुर से कहाँ पहुँचे द्वारका पहुँचे द्वारका में भी कई सारी द्वारकाओं का दर्शन किया एक थी बेट द्वारका कौन सी दौर्णा। तो वह पुजारी आपको कह रहे थे भेंट भेंट की द्वारका भेंट हाँ सुदामा आए थे वहाँ भेंट देने के लिए और दूसरी है गोमती द्वारका जहाँ भगवान निवास कर रहे थे गोमती द्वार का जहाँ अभी वो टेंपल है वो वज्रनाब के द्वारा बनाया हुआ है और क्योंकि जो द्वारका है सारे समुद्र में विलीन हो गई थी और फिर वो जो स्थान है हाँ वहाँ भगवान के स्मरणार्थ इन्होंने एक टेम्पल बनाया और वह विग्रह की स्थापना की वज्रनाम ने और फिर हम भ्रमण करते करते मूल द्वारका में आए थे कई बार लगता है कि अरे मूल द्वारका मतलब द्वारका द्वारका तो मूल के बाद हम आए थे सुदामा का महल कुटीर कुटीर देखा आपने देखा। क्या समझ में आया वहाँ? आपको लगा होगा पहले हम बहुत चित्र बना के जाते ने? कि वहां सुदामा ब्राह्मण का कुटिया होगा और क्या क्या होगा वहाँ कुछ लगा आपको कुछ <coughs> फिर वहां से हम एक स्थान में गए कहाँ जामवान गुफा किसको अच्छी लगी जामवान गुफा तो, तो आपको छोड़ के आना चाहिए था हमने वहाँ वो तो, तो उधर गए द्वारका में गोपी तला तो में तो फिर कल हम जामवान गुफा से संध्या के समय हाँ फिर हमने जर्नी की लंबी लेंग थी बस ड्राइव और फिर पहुँचे इस स्थान में इसका ऑफिशियली नाम है प्रभा क्षेत्र क्या है प्रभास प्रभाषपट्टनम या प्रभा क्षेत्र तो हाँ ये जो स्थान है कई सारी लीलाओं से भरा पड़ा है और इस स्थान में बहुत बड़े बड़े भगवान के भक्त यहाँ आए हैं तो भगवान आते हैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इसलिए आते जगत में तो मैंने उस दिन कह रहा था कि हर एक भगवान के अवतारों का अलग अलग मिशन है तो कृष्ण का मिशन क्या था भू भार हरण क्या था भू भार हरण चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या था मेरा सपना। सब्किर। सब्किर। क्या था मेरा सपना, सपना, हाँ तो ये भी हमें हमारा ये करना चाहिए कि मेरा सपना कि मेरे परिवार का जपना <laughs> मेरा सपना ये है कि मेरे परिवार वाले जो जप नहीं कर रहे हैं तिलक नहीं धारण कर रहे हैं वैष्णव ड्रेस नहीं पहन रहे हैं हाँ वो सब उस वेशभूषा में आए और जप करें तो जो भगवान का सपना है वो भी हमारा सपना होना चाहिए लेकिन हमारे सपने बहुत अलग अलग होते हैं तो ये जो स्थान है प्रभा क्षेत्र भगवान लगभग द्वारका में या भगवान इस पृथ्वी में अपनी एक आयु को प्रकट करते हैं 125 साल की आयु और फिर भगवान जैसे हमने शुरुआत में सुना कि 11 साल वहाँ रहते वृंदावन फिर 17 साल मथुरा में और उसके उपरांत रिमेनिंग जो ईयर्स हैं भगवान द्वारका में निवास करते हैं तो द्वारका में जब भगवान निवास कर रहे थे तो महाभारत के युद्ध के लिए आ, अप्रोच करने के लिए आए हैं अर्जुन और दुर्योधन तो भगवान तैयार थे कि कब ऐसा मौका आएगा जो मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए न एक ही झटके में कई सारी चीज कई सारे आज, जो सेना है यक्षत्रियों का उन्होंने वध किया भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि को चुना स्पेसिफिकली और वैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में को क्यों चुना क्योंकि भगवान जानते थे ये अर्जुन के हृदय में अपने परिवारिक लोगों के लिए बहुत गहरी आसक्ति हैं हाँ बहुत गहरा प्रेम है तो ऐसा स्थान चाहिए जिस स्थान में जाने मात्र से विरक्ति आ जाए डिटैचमेंट आ जाए क्या आ जाए हाँ तो क्यों कुरुक्षेत्र को चूज़ किया बहुत सारे कारण हैं हाँ उसमें से एक कारण यह है कि कृष्ण एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे तो ढूँढते ढूँढते भगवान जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि कुरुक्षेत्र भूमि राजा कुरु के कारण पवित्र हैं फिर वहां बहुत सारे यज्ञ आदि हुए हैं और भी रीजन हैं लेकिन एक कारण ये भी था कि भगवान जब ऐसा युद्ध स्थल को ढूंढ रहे थे कि जहां जाने मात्र से विरक्ति अनासक्ति आ जाए डिटैच हो जाए व्यक्ति अपने संबंधियों से भी संबंधी मीन्स जैसे हमारा बॉडी है तो बॉडी के इतने सारे पार्ट्स हैं कि तो इनसे हमें कितना प्रेम है अपना हाथ नहीं देना चाहते हम उंगली नहीं देना चाह नाखून कोई देना चाहता है नहीं तो बहुत प्रेम करते हैं हम अपने बॉडी से तो ऐसे और बॉडी से मतलब और ये जो हमारे बच्चे हैं पत्नी हैं रिलेटिव है वो भी हमारे शरीर के समान हैं तो भगवान ने सोचा ये महाभारत का युद्ध होने वाला है जिसमें सारे संबंधिक जो संबंध हैं ऐसे लोग वहाँ एकत्रित होने वाले हैं और उनमें प्रमुख अर्जुन और पांडवाज हैं तो फिर अर्जुन के सुविधा के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र भूमि चूज की भगवान गए पहले तो ढूंढते रहे कौन सा स्थान योग्य है फाइट के लिए तो भगवान जब कुरुक्षेत्र पहुँचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि वहाँ एक किसान अपने खेत को पानी दे रहा था और पानी जब देता है तो वो पानी को एक किया जाता है ना भेजा जाता है आगे और फिर रोका जाता है बांध छोटा सा बांध से ना तो जब ये पानी दे रहा था तो वो बांध मतलब रोकने के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था वो टूट के मिट्टी का चला जाता था पानी सारा बह के तो वो जो किसान है वो हर समय कुछ ना कुछ लगाता था उसने मिट्टी लगाई कुछ चीज़ें लगाई तो लक्कड़ भी लगाई तो भी बहके जा रहे थे तो उसी समय उसका बेटा आ गया किसान का कौन आ गया पापा पापा पापा ने क्या बोला <laughs> पिताजी पिताजी क्या कर रहे थे पानी दे रहे थे पिताजी जब पानी दे रहे थे तो फिर पिताजी ने सोचा अरे कि बांध को रोकने के लिए मुझे कुछ हेवी और स्ट्रांग चीज़ चाहिए बच्चे को उठाया उधर लगा दिया सीधा और पानी दे रहा है खेत को तो ये चीज़ कृष्ण देख रहे थे कृष्ण ने कहा कि वे व्यक्ति अपने कर्तव्य में कितना पक्का है ये बिल्कुल अपने पुत्र से भी आसक्त नहीं है और यही स्थान योग्य है किस चीज़ के लिए युद्ध के लिए क्योंकि सामने तो मामा भांजा भतीजा पुत्र गुरु और कौन ये सारे सबे संबंधी खड़े होने वाले हैं अर्जुन तो की तो वैसे ही हालत खराब हो जाएगी उनको देखकर तो भगवान ने इतना अमेजिंग प्लेस चूज किया जहाँ अनाशक्ति भरी हुए थे और जब महाभारत के युद्ध के लिए सारे सेना तत्पर हो गए सारे आगे पीछे खड़े थे उस तरफ कौरव इस तरफ पांडवाज और जब खड़े थे तो युधिष्ठिर महाराज अपना रथ लेकर सीधा निकल पड़े कहा कौरवों के वहाँ तो वहाँ सारे जो पांडवों की सेना के लोग हैं वो सोचने लगे कि युधिष्ठिर और ये अर्जुन आदि पागल तो नहीं हो गए युधिष्ठिर स्पेसिफिकली भीम आदि तो ये सारे उस तरफ जाते हैं क्यों जाते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए किनका आशीर्वाद भेषमा द्रोण, आदि कृपा वगैरह इनका क्यों क्योंकि ब्लेसिंग बहुत आवश्यक है महान युद्ध में हाँ, हमें विजय प्राप्त करना है तो वरिष्ठ भक्तों के उसी प्रकार से उसे सीखते हैं हम कि हमारे लाइफ में भी ब्लेसिंग्स बहुत आवश्यक हैं हाँ तो इसलिए वो ब्लेसिंग्स लेते हैं और जिस आशीर्वाद के बल पर वो एक प्रकार से पांडवों या कौरवों पर विजय प्राप्त करते हैं तो जब भगवान सारथ्य का रूप स्वीकार किए हुए थे के है। सारे जगत के राजा हैं लेकिन इतना निम्न कार्य कर रहे थे एक ड्राइवर का तो ने आदेश दिया सेनो योर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत हे अच्युत कृष्णा मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रोको तो भगवान तो ऑर्डर कैरियर हैं जो ऑर्डर को कैरी करते हैं तो उन्होंने किया ले गए दोनों सेनाओं के बीच में और भगवान बहुत चलाकर मतलब तो भाषा का प्रयोग सही समय में कैसे करना इसमें कुशलता की आवश्यकता है भगवान जब पहुँचे उन्होंने कहा वो उन्होंने कहा मैं ना देखना चाहता हूँ कौन कौन मुझसे युद्ध के लिए आया है अभी क्या अर्जुन को पता नहीं था कौन कौन युद्ध के लिए आने वाला है हाँ तो जब वो खड़े हो गए तो वहाँ वो कहते हा? मैं देखना चाहता हूँ तो भगवान चलो ले चलता हूँ दिखाता हूँ ले गए सेना में के बीच में रात खड़ा किया और फिर भगवान ने कहा देखो हाँ ये तुम्हारे चाचा हैं ये तुम्हारे मामा हैं ये तुम्हारे गुरु हैं जान उनके ऐसे नाम संबंध से युक्त ऐसे जो नाम है ना जिससे इसको महसूस हो गए हो जाए कि ये मेरे संबंधी हैं सगे हैं पुत्र हैं तो ऐसे ऐसे चीज़ें भगवान ने बोले तो इतना गहरा प्रभाव अर्जुन पर पड़ा कि अनासक्ति का प्लेस था फिर भी अर्जुन आसक्त तो था मत भगवान सोचने लगे कि यदि मैं ऐसा प्लेस नहीं ढूंढता तो मेरे लिए बहुत कठिन होता अर्जुन को खड़ा करना यहाँ तो ऐसे महाभारत का युद्ध का बहाना बनाकर भगवान ने कहा कि हे अर्जुन हाँ इन सबको मैंने पहले से ही मार दिया है। तो भगवान ने एक होलसेल सेल, होल सेल किलिंग है ना होलसेल के भाव में सारे क्षत्रियों का वध किया वहाँ और फिर पृथ्वी का भार कम किया तो लेकिन उसके बाद बहुत सारे और भी आसुरी राजा बचे थे तो भगवान ने जब मथुरा आए तो मथुरा से मथुरा जब आए कंस का वध किया तो कंस की जो बेटियां हैं अस्थि और प्राप्ति क्या नाम था उनका वो दोनों रोते हुए गई अपने मई गई और उनके फादर हाँ मिस्टर जरासंत उनके पास गई और कहा कि ये जो कृष्ण हैं बलराम हैं उन्होंने हमारे पति का वध किया है तो जरासंत बहुत गुस्सा हो गए जरासंध ने प्रतिज्ञा ले कि यदुवंश कृष्ण बलराम के साथ यदुवंश का विनाश करूँगा तो सारे यदूज उस समय वहाँ मथुरा में निवास करते थे तो जरासंद आया बहुत विशाल सेना को लेकर हाँ जब ये सारे मथुरा वासियों ने देखा तो मथुरावासी भय से कंपित हो गए डर गए तो भगवान ने सोचा मथुरा के जो निवासी हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं उनके भय को दूर करना होगा तो कृष्ण और बलराम छोटी सी सेना के टुकड़े लेकर बाहर पड़े मथुरा से बाहर पड़े तो इतने विशाल सेना को देखा उन्होंने समंदर के समान हाँ उनकी जो सेना थी जरासंध की और भगवान के पास कोई रथ आदि नहीं था अभी अभी तो स्कूलिंग करके आए थे हाँ शानदीपनी मुनि के वहाँ से स्कूलिंग खत्म होते उनको कहाँ जाना था युद्ध के लिए तो जब बाहर आए तो ठीक से रथ नहीं है शस्त्र आश्र नहीं है तो उसी समय आध्यात्मिक जगत से उनके जो मूल रथ हैं मूल जो उनका सारथी है भगवान का सारथी कौन है दारुक है उनके घोड़े घोड़ों के साथ और उनके जितने शस्त्र आश्रय शंख चक्र गदा पद्म तर्कस और शांत धनुष नंदकी, की तलवार ये सब चीज़ें प्रकट हो जाती हैं और उनको भगवान धारण करते और निकलते हैं इतना घमासान युद्ध करते हैं कि जरासंध की सेना को की चटनी बना देते हैं और जब जरासंध की सेना की चटनी बन गई तो एक अकेले व्यक्ति बचे वो कौन थे जरा जरासंत तो बलराम ने उनको पकड़ा बांध दिया कहा भी इनको मार डालता भगवान ने कहा नहीं इतना इनको मत मारो इनको छोड़ो क्षत्रिय को बांध के रखना उसका अपमान करना ये मृत्यु से भी ज़्यादा भयावह है जैसे द्रोणाचार्य ने द्रुपद के साथ किया था द्रुपद ये दोनों फ्रेंड थे अर्जुन के द्वारा उनको बांध के अपने चरणों में लेके आए थे तो उसी प्रकार से जरासंध को भगवान ने वापस छोड़ा बलराम उनको मारना चाहते थे लेकिन बलराम को कृष्ण कहते हैं कि देखो हाँ ये यही व्यक्ति है जो हमारे मिशन को कंप्लीट कर सकता है हाँ होलसेल के भाव में लोगों को ले आ रहा है हमारे पास और हमें तो बस <laughs> हाँ किलिंग करना है मारना है तो भेजा जरा को जरा ने कहा अभी फिर से कुछ पागल लोग होते ना सन की जिसको कहते तो जरासंध गए फिर से बहुत सारी सेना को लाए कितने औक्षण अब कृष्ण बुक में पड़ी है सारी लीला दुर्भाग्य क्या है कि हम कृष्णा बुक नहीं पढ़ते क्या नहीं पढ़ते और हम कहते मैं न कृष्ण का भक्त हूँ किसका भक्त हो जिसकी भक्ति करते हो उसके बारे में जानो ना गंभीरता से इन डिटेल कैसे जानो इन डिटेल आप यदि कृष्ण से प्रेम करते हो तो उनके बारे में डिटेल जानने का प्रयास करो उनके लीलाओं को पढ़ो उनका स्मरण करो उनकी चर्चा करो उनसे शिक्षाओं को निकालो तो ऐसे जरा को भेजा तो जरा गए फिर से अपनी बुलंद बड़ी सेना तैयार करके फिर से आए और भगवान तो इंतज़ार ही कर रहे थे हाँ जरासम का मतलब बैठे बैठे मिशन कंप्लीट हो रहा है हाँ कितना कठिन है कितना इजी है बैठे बैठे माला हो रही है बैठे बैठे प्रसाद जगह में आ रहा है तो कौन व्यक्ति जाएगा बाहर काम करने के लिए तो वैसे ही है भगवान ने सोचा चलो मथुरा में बैठ के रहता हूँ और क्योंकि फिर जितने भी महाभारत के बाद महाभारत सबसे बड़ा नरसंवर था पृथ्वी और उसके बाद जो था वो यही था जन जा, जनार्दन जनार्दन में जरासंत प्रभु कई सारे लोगों को लेके आते थे जरासंध जी और फिर भगवान ने आय से सत्रह बार कितनी बार? बार होल सेल किलिंग होलसेल के भाव में और फिर अठारहवीं बार थोड़ा भगवान चमक गए चौंक गए तो अठारहवीं बार अब सोचो कितना डिटर्मिनेशन है हाँ, हमें थोड़ा भगवत भक्ति में बाधा आ जाते है तो हम टूट पड़ते हैं अरे नहीं करेंगे माला अरे नहीं किसी एक प्रोग्राम में जाने में कोई बाधा हो गई तो कहेंगे ना आगे से जाएंगे नहीं या कुछ प्रॉब्लम आ गया शारीरिक मानसिक या किसी ने आपको तंग कर दिया तो कहते नहीं जाएंगे लेकिन जरा संत के साथ क्या हो रहा था हर बार हर रहा था लेकिन फिर भी नहीं जाएंगे तो वैसे ही सत्रह बार बेचारे को सारी सेना को भगवान मारते थे और जरासन को अकेले वापस भेजते थे और फिर जितने सेना मरे थे उन सबका ज्वेलरी ज्वेलर आदि इकट्ठा किया जाता था धन आदि को ना राजा लोग तो फिर 18वीं बार जरासन ने सोचा कि कृष्ण को हराना कृष्ण पर विजय प्राप्त करना कोई इजी नहीं है उनका नाम अजीत है क्या है <laughs> तो ऐसे भगवान अजीतोपी जीतो हम अजीत होकर भी उनको जीता जाता है स्नेह रज्जु भी भक्तों के प्रेम के रज्जु से उनको जीता जाता है तो ऐसे भगवान जब मथुरा में थे तो जरा सिंह ने अठारहवीं बार सोचा प्लान बनाया थोड़ा उन्होंने बुद्धि चलाई कि भगवान की वीकनेस क्या है हम देखते ना किसी को जीतना है तो क्या ढूंढते पहले उसकी कमी उसकी वीकनेस क्या है हा? वीकनेस को ढूँढो फिर आपको उसको आप कंट्रोल में कर सकते हो तो भगवान की वीकनेस बताइए क्या है हाँ उनके डिवोटीज़ कौन है वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं प्रॉब्लम क्या है भगवान भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं और भक्तों को दुखी देखकर भगवान दुखी हो जाते हैं तो ऐसे जरा संत ने प्लान बनाया जितने भी उनके वहाँ ब्राह्मणाज और डिवोटिस थे उनको जेल में रख दिया सबको इकट्ठा किया होलसेल में इकट्ठा किया सारे ब्राह्मण आदि और उनको कहा क्योंकि वो जानता था कि कृष्ण को ब्राह्मण या डिवोटिस प्रिय हैं और उन्होंने कहा इस बार में विजय होना चाहिए विजय हो जा हो जाना चाहिए नहीं होगा तो आप सबकी गर्दन काटी जाएगी तो भगवान तो सर्वज्ञ है भगवान का एक नाम क्या है सर्वज्ञ ज्ञाता है सबके तो ऐसे भगवान जान गए अठारहवीं बार या अपनी सेना को लेकर पहुंचा मथुरा और मथुरा आकर इन्होंने मथुरा के बाहर फैल गए पूरी सेना और उस समय और एक यवन राजा भी आ गया था जिसका नाम था काल यवन क्या नाम था काल यवन ये गर्गाचार्य ने अपना पुत्र के रूप में एक यवन श्री से इनको जन्म दिया था एक बार उन, इनका किसी ने मजाक उड़ाया था यदुवंशी सारे हसे थे तो यदुवंशियों को कहा कि मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जिसे यदुवंश भयभीत हो जाएगा ये काल यवन जब आया कालेवन भी आया नारदा नारदा को पूछा कि कौन सबसे शक्तिशाली है मैं तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करना चाहता हूँ तो नारद ने कहा पृथ्वी में ना ये की है यदुवंशी कृष्ण हाँ तो कालेवन और नारद ने इन्होंने पूछा कि वो दिखता कैसे है सारे रूप वर्णन आदि को सुना कि वो उमर पंख धारण करता है और ना सारे भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया तो कालेवन आया मथुरा के बाहर अभी दोनों एक ही समय में दो, दो दो राजा थे और भगवान ने तब सोचा कि अभी क्या करो मैं यदि कालेवन के साथ युद्ध करूँगा तो ये जरासन सारे मथुरावासियों को मार डालेगा तो भगवान ने सोचा भी क्या करना चाहिए मुझे तो उस समय भगवान ने एक युक्ति बनाई उसी रात्रि में भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे भगवान ने अपने जो वाहन है गरुड़ा को बुलाया और कहा कि गरुड़ा जाओ अनर्थ देश में जाओ कौन से देश में देश। तो ये अनर्थ तो कौन थे सुना ना आपने उस दिन जिनके जिन लिए भगवान ने आध्यात्मिक जगत का हाँ एक भाग तोड़ के दिया था वही कुंत का तो वे अनर्थ देश कहते हैं उसको या कुश स्थली द्वारका का पूर्व नाम कहा कि जाओ और गरोड़ा देखो सौ या कितने योजन भूमि को देखो जहाँ मैं एक निवास स्थान बनाना चाहता हूँ एक दुर्ग जिसमें मेरे सारे मथुरा के निवासी वहाँ निवास करें तो ये पहली बार भगवान ने सोचा अपने भक्तों के सेफ्टी के लिए तब गरोड़ा जाते हैं उड़ते हुए हैं लंबी उड़ान भरते और देखते जाते हैं और फिर उनको भी बुलाया जाता है विश्वकर्मा को और फिर विश्वकर्मा को भगवान आदेश देते हैं कि ऐसी नगरी का निर्माण करो जो न भूतों ना, ना भविष्यतः न बनी है ना कोई आगे बनाएगा तो विश्वकर्मा को ये सेवा मिले उसी रात्रि में विश्वकर्मा अपनी सारी सेना के साथ शिल्पियों के साथ द्वारका नगरी का निर्माण करने लगे पुरानों में द्वारका नगरी कैसे बनी हाँ उसमें क्या क्या बने कितने हाउस बने बीच में क्या था साइड में क्या था उसके एंड में क्या था उद्यान कैसे थे महल कैसे थे उनके अंदर की रचना कैसी थी हाँ ये सारा वर्णन इन डिटेल पुरानों में दिया है तो जब विश्वकर्मा ने ये बनाया तो भगवान आनंदित हुए हैं रात्रि में सारे मथुरावासी सो गए थे क्या हो गए थे सो वैसे ही उठाया सोते वजह से बच्चा सो जाता है पता नहीं चलता माँ इसको उठा के चेयर में सोता है ना सोफ़ा में उठा के उसको अपने बेडरूम में जा सुलाते सुबह देखता है अरे मैं कहाँ गया हो अच्छे खासे जगह में तो वैसे मथुरा वासी सब वहाँ पहुँचे और सुबह जब मथुरा वासी ने आँखें खोली सोने के महलों में हम लोग और सबके घर के बाहर नेम प्लेट लगा हुआ था यवन ऐसे ही था वृंदावन जब ये लोग गोकुल से छठी कर आए वृंदावनवासी तो उस समय भी भगवान ने ये सारे घर बनाए और वर्णन आता है कि वहाँ भी हर ब्रजवासी के घर के सामने उसका नेम प्लेट था और ब्रजवासी रहते थे वैसे मथुरा वासी द्वारका में आए अभी वो मथुरा वासी नहीं रहे अभी वो कौन बने द्वारकावासी तो द्वारकावासी जब वहाँ निवास करने लगे तब भगवान अपने द्वारका मथुरा से थोड़ा बाहर निकले हाँ उसी रात्रि में और कालेवन कालेवन जो भया बहुत शक्तिशाली राजा था और भगवान ने सारे शस्त्रास्त्र छोड़े और चलने लगे कालेवन ना वो भी उसने भी अपने शस्त्रास्त्र डाले और वो भी कृष्ण के पीछे चलने लगा भगवान चलने लगे और वो भी चलने लगा पीछे क्या करूँगा मैं कृष्ण को पकड़ूँगा तो कृष्ण कृष्ण को कौन पकड़ सकता है कृष्ण इतना तेज गति से चलते हैं तो उनके पीछे चलते गया चलते गया चलते गया तो भगवान हाँ कहते ना ये एक एक क्या है एक हथोड़े में क्या कहते हैं उसका दो काम एक तीर से दो एक तेर से दो निशान तो वैसे किया भगवान ने एक भगवान गए एक गुफा के अंदर घुसे हाँ और एक साइड में जाकर खड़े हो गए तो एक कालेवन उनको पकड़ने के लिए गया कि अच्छा हुआ गुफा के अंदर अभी कहाँ जाएगी मेरी शिकायत तो गया तो वहाँ देखा कि एक एक एक व्यक्ति सो रहे हैं और ऊपर सर में चद्दर डाल के पूरा गहरी नींद कौन सी नींद गहरी नींद में सो रहे थे और भगवान एक कोने में अंधेरे में देख रहे थे कालेवन आया और कालेवन ने देखा अरे मुझे देखकर ढोंग कर रहे हो सोने का लात मारी क्या मारा हमारे हाथ पांव बहुत चलते हैं न लात मारी तो का भगवान वहाँ राजा मुछुकुंद थे राजा मुचुकुंद उठे और उन्होंने जैसे अपना दृष्टिपात किया तो उनके आँखों से हाँ, के द्वारा आँख से वो जो काले उन्हें भस्म हो जाते हैं हाँ तो भगवान तो का ये जो मुचुकुंद थे उनको वर मिला था देवताओं से उन्होंने युद्ध किया था और बहुत थक गए थे उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको उन्होंने क्या कहा नींद चाहिए अभी आपको बहुत लंबा ट्रैवल करें और आपको पूछे कि आपको क्या चाहिए आप सब क्या कहेंगे रेस्ट चाहिए प्रभु जी प्रसाद मिले या ना मिले पहले नहीं। नहीं। नहीं। तो वैसे ही है मचुकुन हाँ तो भक्तों के लिए नींद भी बहुत आवश्यक है हाँ क्योंकि भक्तों नींद में भी भगवान की सेवा करते हैं हाँ क्योंकि शरीर शक्तिशाली होता है फिर भगवान की सेवा में लगता है तो मचुकुन जब उठे तो मुच्छुक ने देखा फिर भगवान सामने आ गए और मुझकुन पूछने लगा आप अपना परिचय ज़रा बताओ भागवत तो में आता है पहले परिचय पूछने से पहले अपना परिचय दिया उन्होंने क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति को मिलते हो तो हमें उनका डायरेक्ट परिचय नहीं पूछना चाहिए टिकेट्स से पहले हमें अपना परिचय देना चाहिए कि मैं सो एंड सो हूँ हाँ ये मेरा परिचय है मेरा नाम है ये मेरी योग्यता है हाँ ये परिचय हमें देना चाहिए फिर थोड़ा विनम्रता की भावना से आ, उन्नत व्यक्ति का परिचय पूछना चाहिए तो वैसे ही पूछा आप कौन हो आपका नाम क्या है आपके पिता कौन है आप कहाँ से हो भगवान को देखकर तो भगवान ने कहा ना मैं यदुवंश में, में जन्म लिया है मेरा नाम क्या है कृष्ण वासुदेव यादव क्या है हाँ तो भगवान का पूरा नाम उन्होंने बताया बहुत सारी चीज़ें बताई भगवान ने और फिर तो उस समय कलियुगा कलयुगा हाँ द्वापर का अंत था तो ये सत्ययुगा में सो रहे थे कब सो रहे थे इतनी लंबी आयु से लंबे समय से सो रहे थे जब उठे बाहर निकले मुच्छुक तो वर्णन आता है कि मुच्छुक की हाइट 10 जो ताड़ या नारियल के पेड़ है ना उतने ऊँचे थे लोग इतने छोटे छोटे दिखाए उन्होंने सोचा ये क्या हो गया है सारे लोगों के साइज़ इतनी छोटी हो गई पेड़ इतने छोटे हो गए हैं तो भगवान ने कहा बद्री बद्री का आश्रम में जाओ और बचा हुआ जीवन मेरा भजन करो वो चुकुंद वहाँ जाते तो भगवान द्वारका आते हैं और फिर ये महाभारत में सबका होलसेल क्लीनिंग क्लिनिंग करते पूरा फिर ये जरासंध के द्वारा भी सबको मारते फिर देखा कि भू भार अभी भी बचा हुआ है और वो कौन लोग बचे हैं अपने लोग कौन भगवान के अपने लोग बचे थे यदुवंशी और पृथ्वी में किसी के पास सामर्थ्य नहीं था जो यदुवंश का विनाश कर सके तब भगवान ने एक योजना बनाई योजना बनाए और भगवान उस योजना को कार्यान्वित करते हैं और बहाना बनाकर क्या करते क्यों क्योंकि भगवान ने सोचा ये जो यदुवंशी हैं ये गर्वित हो जाएंगे घमंडित हो जाएंगे कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं हम कृष्ण हमारे संबंधी है भगवान हमारे संबंधी है तो जब आप किसी बड़े व्यक्ति के क्लोज होते हो तो आपका थोड़ा सा कहते ना कॉलर अभी तो हम तो कॉलर नहीं रखते क्या हो जाती है टाइट हो जाती है सीना बड़ा हो जाता है और व्यक्ति थोड़ा गर्वित उसकी वाणी में परिवर्तन आता है उसके चाल चलन में परिवर्तन आता है सब चीज़ों में बदल आता है तो वैसे यदुवंशी गर्वित ना हो इसलिए भगवान ने सोचा और पृथ्वी में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो यदुवंश का नाश कर सके तो भगवान ने स्वयं ही उनको अप्रकट कराने के लिए एक योजना बनाई और वो योजना यही थी कि उन सबको कहा कि चलो हम अबे दान पुण्य आदि कार्य करने के लिए चलते हैं जो बहुत ही पवित्र स्थान है प्रभास क्षेत्र कौन सा क्षेत्र जहाँ हम यहाँ हैं प्रभास क्षेत्र पूरे एरिया को कहा जाता है इधर एक कहाँ स्थली है जहाँ यदुवंश नाश स्थली है तो उनको लाए कृष्ण बलराम भी आए सारे यदुवंश आए प्रद्युम्ना अनिरुद्धा आदि सब आए सारे जितने पुरुष थे मैक्सिमम सारे आए द्वारका को खाली किया था मतलब होता है ना रेट रेट में जाते हैं ना सब तो वैसे ही भगवान सबको रेटरेट में लेके आए यहाँ और लाए तो फिर सबने कुछ दान पुण्य आदि किए और फिर भोजन आदि किए तो फिर सब सोचे कि कुछ ड्रिंक हो जाए क्या हो जाए हाँ गर्मी होगी तो उन्होंने सोचा कुछ पी लेते हैं तो पीने के लिए ये थी राइस का हाँ शराब था क्या था राइस का एक प्रकार से वारूनी कह सकते हैं तो उस ड्रिंक को उन्होंने सबने पिया और सारे मद मदन्मत हो गए और एक प्रकार का नशा उनको आ गया उससे वो एक दूसरे की बात को स्वीकार करना उन्होंने स्वीकारा नहीं और छोटे से कारण से ये सब कारण भागवत में भी दिया है छोटे से कारण से वो आपस में युद्ध करने लगे और युद्ध करने के लिए उनके पास क्या था इसी समंदर के किनारे जो लंबे लंबे घास उग के आए थे उनको घास को लिया और एक दूसरे को मारने लगे तो यदुवंश का नाश ये भगवान की योजना थी और लेकिन इसके लिए और भी एक कारण था मेन तो है भगवान की योजना लेकिन उसका बाह्य कारण क्या है कि एक बार नारद और ये सब ऋषि मुनि द्वारका पहुँचते तो भगवान जब द्वारका में थे तो उस समय नारद आदि ऋषि जब द्वारका पहुंचे, उग्र सेन आदि को मिलकर जब वो बाहर आ रहे थे तो कृष्ण के तो बहुत सारे बच्चे थे हर एक रानी से दस पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था तो ये जो पुत्र हैं शाम आदि ये सारे बच्चे खेल रहे थे आपस में खेलते खेलते शाम को उन्होंने श्री बना लिया था क्या बनाया था और उसके पेट में उन्होंने कुछ चीज़ें रखी थी कि यह गर्भवती है ऐसा बहाना बना के अभी साधु लोग सामने से आए कि तो महाराज महाराज बताइए ये क्या किसको जन्म देगी अभी साधुओं से मजाक करना इज़ वेरी डेंजरस हाँ शास्त्रों सिखाते हैं बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए तो उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं तो वहाँ जब ये पूछा तो साधुओं ने कहा कि ये तो एक मुसल को जन्म देगी और वो मुसल वंश के विनाश का कारण बनेगा थोड़े देर में देखते तो अंदर जो रखा था बच्चों ने वो नहीं था एक मुसल निकल आया फिर बच्चे घबरा गए उस मसल को लेके उग्रसेन के पास पहुंचे। उग्रसेन अरसारे थे वहाँ तो देखा कि इसका क्या किया जाए तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मुसल है कारण बनेगा इसको ना विनाश करते उसको घिसा उन्होंने भीम को लगाया शायद एक किसी को लगाया जो घिसने लगा हाँ समंदर के किनारे घिसा बिल्कुल जैसे चंदन को घिसों की लकड़ी तो लकड़ी ख़त्म हो जाती है पेस्ट बन जाती है तो वैसे पेस्ट समंदर में बह गई और वो जो पेस्ट जो पार्टिकल्स थे कंध थे वो सारे किनारे में लग गए और उससे ये जो लंबे लंबे जो घास है वो उग गए फिर एक छोटा सा जो टुकड़ा था उसको फेंक दिया उन्होंने और वो जो टुकड़ा है एक जो जरा नामक जो मछुआरा है उसको प्राप्त होता है और अपने बाण के अग्रभाग में लगता है लगाता है और वो घूमता है तो जब ये सब हो रहा था यहाँ तो वही जो घास है वो अभी वो सर्वसामान्य घास नहीं थी वो एक प्रकार से भाले के समान मतलब बहुत तीक्ष्ण थी एक दूसरे को मारने से घुस जाते थे बॉडी में और सारे यदुवंश यदुवंशी यहाँ अपना देह को त्यागते एक प्रकार से और कृष्ण और बलराम पर भी वो वार करने लगे हाँ तो कृष्ण बलराम हाँ एक वो रहते हैं हाँ तो देखा भगवान ने यदुवंश का विनाश तो भगवान की एक विशेष लीला है तो हमेशा भगवत लीलाओं को देखना चाहिए कि वो एक ड्रामा है क्या है इसलिए कुंती महारानी जब भागवत शुरू होता है तो सबसे पहले कहते यथा नटो नाट्य दरो यथा कि हे कृष्ण आपकी ये जो कार्यकलाप है और आप एक परफेक्ट एक्टर के समान हो और आप एक्टिंग करते हो तो ये जो सारे कार्य होते हमें लगता है कि भगवान न शरीर त्याग दिए भगवान मर गए क्या कहते हैं हम भगवान मरते नहीं हैं कोई एक्टर मूवीज़ में आप देखते हो कभी हार्ट टूट रहा है तो कभी क्या हो रहा है कितना ब्लड बह रहा है या मर रहा है तो मरते है क्या नहीं तो उसी प्रकार से भगवान लीला करते हैं तो उनकी एक्टिंग है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए एक्टिंग भगवान प्रकट करते हैं और उस समय फिर कृष्णा बलराम को कहते हैं कि अबे हमारे अप्राकट्य का समय हो गया है तो बलराम को भेजते हैं तो बलराम इस स्थान से हाँ इसी स्थान में आकर अपना जो अनंत शेष के रूप में प्रकट होते हैं और समंदर में विलीन होते हैं क्योंकि उनको पाताल लोक में जाना और उनकी सेवा क्या है चौदह भुवनों को अपने सर में धारण करना और अनंत मुखों से कृष्ण का गुणगान करना ग्रिश्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम अरे राम राम हरे हरे तो जब बलराम एक वाइट सर्प के रूप में आप प्रकट हो जाते भागवतम कहता है तो कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो ये जरा जो शिकारी है वो आता है और भगवान के चरण ऐसे चमकेले थे तो उसने दूर से देखा कि कोई चमकेली वस्तु है जो मेरे शिकार है तो उन्होंने अपनी बांध को बांध छोड़ता है तो भगवान के अंगूठे के नीचे लगता है तो जनरली जो भौतिकतावादी लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान मर गए बांध लग के क्या हो गए नहीं अभी किसी के इसमें थोड़ा छोट आ जाए अंगूठे में तो कोई मरता इसीलिए थोड़ी है तो भगवान की एक विशेष अप्रकट होने की लीला है क्योंकि जिसके द्वारा वो क्योंकि उन्होंने बालिका वध किया था किसका तो उस अपने भक्तों को मौका देने के लिए है उस, एक उसका आनंद वर्धन करने के लिए का ठीक है मैंने मारा ना आपको अब आप मेरे अंगूठे में मार देना अगली बार हाँ तो एक भगवान एक एक विशेष लीला प्रकट करना चाहते थे उनको आनंद देने के लिए तो भगवान को वो बांध लगते है तो भगवान निकाल के फेंक देते और फिर इस स्थान में आते हैं भगवान के चरण कमल भी रखें तो कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ से कृष्णा और बलराम आप प्रकट हो जाते हैं तो भगवान अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं वृक्ष के नीचे भाल का तीर्थ है एक स्थान अभी इसके बाद हम वहाँ ही जाएँगे वह कोई कथा नहीं करेंगे जिस दर्शन करके आएंगे तो भगवान उस स्थान से आप इस स्थान से आप प्रकट हो जाते हैं इस बौतिक जगत से अपनी आप प्रकट की जो लीला है उसको प्रकट करते हैं तो भगवान आप प्रकट होने से पहले अपने तीन भक्तों से मिलते हैं और उस समय भगवान अपने जो सारथी है उनको कहते कि हे दारुक तुम अभी तुरंत हाँ चले जाओ द्वारका और उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भी भेजा था तो ये भगवान की योजना है तो सारी रानियाँ वहाँ थी द्वारका में तो अर्जुन वहाँ पहुँचे तो सारी रानियाँ थी केवल और दारुक को भगवान ने कहा वहाँ तो केवल उग्र से नहीं वसुधे आदि पुरुष थे बस सारे पुरुषों का वध भगवान ने यहाँ करवाया था हाँ ये लीला करके यदुवंश का विनाश तो दारुक को कहा कि अर्जुन को कहो कि सारी रानियों को लेकर द्वारका से निकलो बाहर ले जाओ हस्तिनापुर हाँ और क्यों क्योंकि सात दिन में ये जो समंदर है द्वारका को डुबाने वाला है हाँ तो भगवान चाहते थे ये विशेष लीला करना तो अर्जुन आते हैं और अर्जुन दुखी हो जाते हैं सुनकर कर ही तो भगवान अर्जुन सारे रानियों को लेते हैं अपने साथ और फिर आ, भगवान यहाँ अपने तीन भक्तों से आ, शायद तीन या दो भक्तों से मिलते हैं एक थे उद्धव कौन उद्धव को शिक्षा प्रदान करते भगवान हाँ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं और उद्धव को कहते कि ये उद्धव तुम बद्रिकाश्रम चले जाना और वह भजन करना उसके बाद उद्धव वृंदावन में आके रहते उद्धव कुंड में और बद्रिकाश्रम से और महर्षि मैत्रेय मुनि हाँ मैत्रेय मुनि से भगवान मिलते हैं मैत्रेय मुनि कभी भगवान उपदेश देते हैं और विदुर का स्मरण करते किसका विदुर फाइनल उस लीला में भगवान विदुर का स्मरण करते हैं तो इस प्रकार से भगवान आप प्रकट हो जाते हैं जगत से तो ऐसे नहीं कि भगवान का यहाँ बॉडी रह गया हाँ ये सब चीज़ें नहीं भगवान तो अपने देह के साथ निकल पड़ते हैं आध्यात्मिक जगत तो ऊपर के जो अलग अलग लोक हैं वो सारे जो प्लानट्स हैं सारे देवी देवता इकट्ठा हो गए और वो कहने लगे आपने आपने में आइए हमारे लोक में आइए स्वर्ग लोक में आइए थोड़ा आपके चरण पड़े भगवान के कहते नहीं अभी मुझे वापस जाना है तो सारे जो अलग अलग लोग थे जनलोक महरलोक तपलोक सिद्धलोक सत्यलोक आदि स्वर्गलोक वहाँ के सारे निवासी खड़े हो गए भगवान से याचना करने लगे कि आप आइए आप आइए तो भगवान किसी की नहीं सुनते सीधा अपने आध्यात्मिक जगत में जाते हैं वापस इसको महाप्रयाण लीला कहा गया है तो ऐसे भगवान इस जगत से अप्रकट हो जाते हैं और जो अर्जुन हैं वो सारे रानियों को ले निकलते हैं तो अर्जुन बल्कि बहुत शक्तिशाली और सामर्थ्यवान था इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति कि देवताओं को भी पराजित करते थे इवन शिवजी आदि जो देवता गण हैं लेकिन वही अर्जुन जब कृष्ण उनके जीवन से चले गए तो शक्तिहीन हो गए निर्बल हो गए उनका तेज खत्म हो गया जो गांडिव धनुष्य था वो उनको उठाने में भारी लगने लगा हाँ तो ऐसे जब उन रानियों को लेके जा रहे थे तो गोपी तालाब में जब पहुंचे अर्जुन तो वहाँ कृष्ण एक जाति हैं उस पुरुष के रूप में आते हैं रूप धारण करके कुछ रानियों को चुरा के ले जाते भगवान क्या करते हैं इसलिए वह आभीर नागरी हम सॉन्ग में पढ़ते ना जय राधे जय कृष्ण तो फिर अर्जुन कैसे तो बचे हुई रानियों को ले जाते हैं और हा? क्योंकि ये अष्टवक्र मुनियों ने उन रा, उनको एक प्रकार का शाप दिया था जब ये अष्टवक्र मुनि एक जगह स्नान कर रहे थे तो ये सारी युवतियाँ वहाँ से जा रही थी और देखा कि ये कैसा है अष्टवक्र मतलब आठ भागों में जो टेढ़ा है तो उसको देख कर हँसने तो किस समय हँसना चाहिए किस समय नहीं हँसना चाहिए वह हमें सावधान होना चाहिए वो हंसने की गलती के कारण आस्टा वक्र मणिने का मेरे ऊपर हास्य हो तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा हाँ आप को जो नीचे जाति के जो पुरुष हैं आपको चुरा के ले जाएंगे तो वो भगवान ही थे आभिरों के रूप में प्रकट हुए थे और उनको चुरा के ले गए थे अर्जुन अर्जुन पराजित हो गए अर्जुन को हराया उन्होंने छोटे छोटे गाँव के लोग जिनके पास ना शस्त्र असर थे अर्जुन उनसे पराजित होके कैसे तो पहुँच गए वहाँ हस्तिनापुर या फिर मथपुरा फिर उन सारे रानियों ने उद्धव की शरण ग्रहण की किसके उद्धव, उद्धव की।, की तो उद्धव उद्धव कुंड में रहते थे वृंदावन में फिर रानियों ने उद्धव से हाँ मतलब परीक्षित महाराज के पास आए सारे परीक्षित महाराज उन रानियों को ये यह तो सारे चले गए और जब पांडवास भी निकल गए हस्तिनापुर से फिर परीक्षित महाराज इस रानियों को लेकर आए वृंदावन और वहाँ उद्धव के द्वारा श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए बैठ ही गए हैं परीक्षित भी बैठ रहे थे भागवतम क्लास में उद्धव के हाँ क्योंकि इनको बहुत विरह हो रहा था इन रानियों को कृष्ण को देखना चाहते थे तो उद्धव ने श्रीमद् भागवतम का वर्णन शुरू किया तो ये परीक्षित भी बैठने वाले थे तो उद्धव ने क आप ना सेवा के लिए जाओ अभी क्लास में बैठने का समय नहीं है आपको बाद में बैठना है क्लास में हा? तो परीक्षित महाराज को वहाँ से भेज दिया किसने? उद्धव ने और फिर उद्धव के द्वारा वर्णित श्रीमद भागवतम के लीलाओं को कथाओं को कृष्ण कथा को ये सारी रानियाँ गंभीरता से सुनने लगी और ऐसे श्रवण के द्वारा कृष्ण वहाँ प्रकट हो जाते हैं और पुनर्मिलन का अनुभव करती हैं ये सारी रानियाँ कृष्ण से तो इस प्रकार से भगवान अप्रकट हो जाते हैं तो उसी प्रकार से देखा जाए भगवान हमारे जीवन से अप्रकट हैं तो हमें कृष्ण को अपने जीवन में प्रकट करना है तो जैसे मैंने कल बस में कहा था कि हमें पांच चीजें करनी चाहिए कौन सी हैं पांच चीज़ें नाम श्रवण नाम कीर्तन मथुरावास भागवत श्रवण भक्तों का संग और हाँ श्रद्धा के साथ विग्रहों की सेवा हाँ यही पाँच इन पाँचों का अल्पसंगम मात्रा से कृष्ण प्रेम जन्म लेता है तो ऐसा ये प्रभास क्षेत्र है हाँ जहाँ भगवान हाँ विदुर भी बाद में आए विदुर यहाँ आए थे विदुर ने भी इस प्रभास क्षेत्र में प्रभास का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं प्रभास का मीनिंग तो विदुर भी आए और विदुर ने इस स्थान में अपना शरीर छोड़ा था प्रभास में हाँ जब वो धृतराष्ट्र का उद्धक धृतराष्ट्र को घर से बाहर कर दिया अपना भाई जो इतना आसक्त हो गया है तो ऐसे ऐसे ऐसा स्ट्रांग प्रीचिंग किया अंधे हो सारे बच्चे मर गए फिर भी इतना आसक्ति क्यों है घर आदि से निकलो बाहर कुत्ते के जैसे घर में पड़े हो हाँ जो दूसरे ने रोटी डाले उसी को खाते हो तो ये बड़ा लग गया ये सारे शब्द क्या हो रहे थे कठोरता से लग रहे थे धृतराष्ट्र को फिर निकले अपने गांधारी के साथ और फिर वो आदि करते हैं और देह को त्याग करते हैं तो उसके बाद विदुर जब भ्रमण करने लगे विदुर यहाँ आकर प्रभा क्षेत्र में आकर अपना देह त्यागते इवन बलरा महान महान आचार्य गण आए हैं इस स्थान में मध्वाचार्य बहुत सारे आचार्य तो ये प्रभाष क्षेत्र हैं और यहाँ दूसरा जो तो इसलिए यहाँ कुछ कुछ लीला स्थलियाँ हैं ये तो ये स्थान है जहाँ से बलराम जी और कृष्ण सोधाम चले गए थे और फिर दूसरा जो स्थान जहाँ हम जाने वाले उसको कहते हैं भालका तीर्थ क्या कहते हैं भाल भालका तीर्थ जहाँ बांध लगा था भगवान को वहाँ हम जाएंगे केवल दर्शन करेंगे और वह भगवान के विग्रह कैसे है लेटे हुए और उनके चरणों में बांध लगा हुआ है ऐसे दर्शन तो वहाँ से हम दर्शन करके वापस आ जाएंगे और फिर आज हम सुबह यहाँ दर्शन किया था कौन सा दर्शन सोमनाथ सोमनाथ का दर्शन किया था क्या हुआ कंटिन्यू करो और थक गए नहीं थके फिर ज़ोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हाँ तो आ, आ, अच्छा वो स्टोरी मैंने कंटिन्यू की, की नहीं तो ऐसा कुछ खास महिमा नहीं है तो फिर हाँ अभी जरा संद ने जब 18वीं बार आक्रमण किया हम तो का लेवन से ही भागाए आगे नहीं गए तो कई बार वक्ता भूल जाता है तो श्रोता अटेंटिव होने चाहिए तो जो जरा संद है उसने 18वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान कालेवन को मारने के बाद वहाँ से भाग गए दौड़ने लगे भगवान क्योंकि भगवान को पता है अभी इनको मारूंगा इनकी सेना के साथ तो ये ब्राह्मणों का वध हो सकता है तो भगवान दौड़ने लगे ऐसे नहीं कि वो भयभीत हो गए थे नहीं उनके लिए लेटर इंतज़ार कर रहा था द्वारका में किसका लेटर था इसका रुक्मिनी का भागवत कहता है कि जरा संत के युद्धभूमि में भगवान का भागने के लिए कोई कारण नहीं था लेकिन वह रुक्मिनी इतनी भगवान से प्रति रखते थे कि उनका विवाह अभी होने वाला था दूसरे दिन और उन्होंने एक लेटर लिखा था जो पहुंच गया था द्वारका एक तरह से पहुंचने वाला था तो भगवान दौड़ पड़े दौड़ते दौड़ते भगवान बहुत थक गए थक गए तो भगवान ने सोचा थोड़ा विश्राम करता हूँ तो कहाँ विश्राम करो सर्वसामान्य ऐसे जनरल स्थान में करूँगा तो ये इसके सेना आ जाएगी तो भगवान ने देखा है पर्वत प्रवरशन प्रवर्षन पर्वत अभी भी आप जाएँगे गुजरात के एक स्थान में है तो उस पर्वत के ऊपर गए बहुत विशाल था उसके ऊपर कृष्ण बलराम गए और आराम करने लगे तब तक ये सेना पहुँच गई थी नीचे सेना ने आग जलाना शुरू कर दी और बहुत सारे उत्पाद मचाना शुरू किया तो भगवान ने क्या किया उ, उस आ, उ, प्रवर्षन पर्वत से कई आ, बहुत ऊंचाई से कृष्ण और बलराम ने जंप लगाए कृष्णा बुक में आप वो फोटो देखेंगे कृष्ण और बलराम जंप लगा रहे हैं तो फिर जंप लगा के कृष्ण उनको लगा जरासंत तो लगा कि ये तो अभी ख़त्म हो गए जरासंत फिर वापस खुशियाँ मनाने पहुँच गया वहाँ और फिर भगवान भीम के द्वारा उनका वध करते किन के द्वारा अरे आइडिया उद्धव बताते कौन बताते उद्धव बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है तो वो वहाँ जब गए भगवान दौड़ते हुए गए द्वारका में द्वारका में पहुँचे तो संध्या के समय में एक ब्राह्मण का वहाँ आगमन हो गया था और वो ब्राह्मण एक विशेष लेटर को लेके आए थे तो हम बाद में रुक्मिणी का चर्चा करेंगे इन डिटेल तो इस प्रकार से भगवान जब जाने से पूर्व एक स्थान में रुके थे तो वो स्थान मूल द्वारका है <गेखेगा>। जस्ट इस प्रकार से विश्राम के लिए रुके थे कई बार दूसरा भी कारण बताया जाता है कि भगवान जब रुक्मिनी का अपहरण करते हैं हाँ रुक्मिनी को लेकर आते हैं तो एक स्थान में रुक जाते हैं तो वो स्थान कहते मूल द्वारका है तो मतलब भगवान रुक गए थे कुछ समय के लिए जहाँ एक प्रकार से विश्राम के लिए तो तो वो स्थान मूल द्वारका के नाम से लोगों ने प्रचलित किया ऐसा कोई शास्त्रों में ये शब्द नहीं आया कि ये मूल द्वारका है हाँ गोमती द्वारका आदि आया है बेट द्वारका आदि नाम तो नहीं आया तो कौन अपना नहीं हाँ तो वहाँ सारे सोलह रानियों के महल थे ऐसा कहते हैं और यह भगवान का सुधरमा सभा भवन था जहाँ गोमती द्वारका है जहाँ भगवान आते थे अपना राजपाट चलाने के लिए तो इस प्रकार से ये सारी लीलाएं हैं द्वारका की तो ये प्रभास क्षेत्र हैं जहां यहां जनरली लोग आते ज़्यादातर एक चीज़ के लिए हाँ सोमनाथ के लिए किसके लिए हाँ शिव जी का दर्शन करने के लिए तो मुझे लग रहा है कि हम आ, वहाँ होकर आ जाए और उसके बाद फिर हम सोमनाथ और शिवजी के बारे में दिन में सुन सकते हैं तो आज दिन में हमारे पास कोई एंगेजमेंट नहीं है अभी हम आधे घंटे में फ्री होने वाले हैं सारे कितने घंटे में उसके बाद आप खुश हो जाएंगे लेकिन मैं सोच रहा था आज पूरे दिन तीन चार क्लासेस करते हैं जो बचा हुआ श्रवनम है वो सारा आपके कानों में डाल ही देता हूँ फाइनली आप चाहे या आधे लोग तो वैसे